मुक्ति और उसके उपाय कर्म त्याग उच्च श्रेणी के सभी साधकों में धीरे धीरे कार्य करने की शक्ति का अत्यंत ह्रास होने लगता है राजर्षि जनक ने अपने गुरु ऋषि प्रवर अष्टावक्र से कहा था कार्यकृत्या सह पूर्वम ततो वागवी तरासह अथ चिंता सहस्त एवं मेवाह मास्थित अष्टावक्र संहिता पहले मैं कायिक कार्यों से विरत हुआ उसके बाद वाणी के विस्तार से विरत हुआ और अब मैं चिंता को त्याग कर अवस्थान कर रहा हूँ महात्मा जनक राजा होते हुए भी कर्म से बहुत मात्रा में विरत हुए थे इसका कारण यह है कि हमारे देश में पहले ऐसा नियम था कि राजा अपने इच्छा से मंत्री और अन्य कर्मचारियों के ऊपर राजकीय कार्य का भार समर्पण कर स्वयं पूर्ण रूप से निश्चिंत हो पाते थे विशेषकर राजर्षि जनक के कुशध्वज नाम के एक छोटे भाई थे साथ ही पहले हमारे देश में एक दूसरे के प्रति विश्वास अत्यंत प्रबल था यही नहीं राजा जनक उनके जीवन के किसी स काल में साधना की उच्च स्थिति में पहुंचे थे यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता देह के रहते हुए देही पूरी तरह से कर्म का त्याग नहीं कर सकता यथा भोजनादि और मल मलमूत्रादि त्याग फिर भी अति आवश्यक कार्य अनासक्त होकर संपन्न किए जा सकते हैं लेकिन कर्तव्य बुद्धि के वशीभूत होकर ज्ञानी लोग कोई महान कार्य का संपादन करने में सक्षम नहीं होते हैं जिस प्रकार सूखा पत्ता वायु के द्वारा चालित होता है भगवान अष्टावक्र ने अपने शिष्य राजर्षि जनक को कहा था प्रवृत्तौ व निवृत्तौ व नैब धीर से दुर्ग्रह यदा युमाजाती तत्वा तिषत सुखम निर्वासनों निरालंब स्वंदो मुक्त बंधन क्षिप्त संस्कार वाते ने शुष्कपर्णवत अष्टावक्र संहिता धीर व्यक्ति किसी कार्य में चेष्टा करके प्रवृत्त नहीं होते किसी कार्य में निवृत्त नहीं होते जब जो कार्य उपस्थित होता है अनासक्त होकर उसे पूर्ण करके सुखपूर्वक अवस्थित रहते हैं जो वासना रहित हैं संसार की किसी वस्तु पर आश्रित नहीं हैं अब ज्ञान रूपी बंधन से मुक्त हैं और स्वच्छंद रूप से रहते हैं वे संस्कार वायु द्वारा शुष्क पत्ते की तरह इधर उधर परिचालित मात्र होते हैं उसी प्रकार सब जीवन मुक्त पुरुष संस्कार रूप वायु के द्वारा परिचालित होकर अनायास सभी सामान्य उपस्थिति कार्यों को करते मात्र हैं यूरवीत संकल्पाह प्राण इंद्रिय मनोधियाम वृत्त स विर्मुक्तों देहस्थोपी ही तद्रुग तद्गुण हैं जिसके प्राण इंद्रिय और मन के आचरण संकल्प शून्य होते हैं वे देहस्थ होकर भी उनके गुणों से मुक्त होते हैं यही नहीं जो एक समय सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्य को ईश्वर के साक्षात आदेश के रूप में जानकर परम आनंद और उत्साह के साथ संपादित करते थे जो ईश्वर के उद्देश्य से निष्काम रूप से जनहित कार्य में नस्वर देह का पतन करने को ही मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य मानकर प्रतिदिन उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते थे ऐसे लोग भी यदि साधना की उच्च अवस्था में बाध्य होकर पड़ जावे तो वे लोग जड़वत आचरण करेंगे वे बार बार चेष्टा करने पर भी पूर्व की तरह स्वयं को कार्य में नियुक्त नहीं कर पाते हैं ब्रह्म प्रेम या भगवत प्रेम के नशे में वे इतने डूबे जाते हैं कि उनके कार्य करने की शक्ति क्रमशः विलुप्त हो जाती है इसके कारण जो लोग ऐसे ब्रह्मगत प्राण महात्मा को आत्म सुख में रत और स्वार्थ पर कह कर निंदा करते हैं वे अत्यंत भ्रांत लोग हैं अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए यदि कोई स्वार्थ स्वार्थपरायण की तरह व्यवहार करने के लिए बाध्य हो, तो पंडित लोग उस पर कोई दोषारोपण नहीं करते जैसा कि पंडित चाणक्य ने कहा है त्यजेद एकम कुल अर्थे ग्राम से अर्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपद से अर्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग करो ग्राम की रक्षा के लिए कुल का त्याग करो देश की रक्षा के लिए ग्राम का त्याग करो और आत्मा की रक्षा के लिए समस्त पृथ्वी का त्याग करो न महाभारत के शांति पर्व में भीष्णुदेव ने युधिष्ठिर को ऐसे अनेक उपदेश दिए हैं और यह भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यर्थ के दोषारोपण करने वाले निम्न श्रेणी के साधकों का भी दोष नहीं है क्योंकि वे जड़ भावापन्न साधक की उच्च अवस्था के बारे में पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होते हैं जो हो इस संबंध में पुरातन महात्मा तो बात कह गए हैं उनमें से कुछ यहाँ पर उद्धृत की जाती है भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया चाच्य कर्माणी तस्मिन दृष्टि परावरे मुंडक उपनिषद उस परावर ब्रह्म का दर्शन करने पर अर्थात अस्ति मात्र रूप से उसको जानने पर साधक की समस्त हृदय ग्रंथियाँ कट जाती है सभी संशय नष्ट हो जाते हैं और प्रारब्ध भोग के अतिरिक्त सब कर्म नष्ट हो जाते हैं वाग्मी प्राज महोद्योगम जनमूकड़ाल जड़ती तत्वबोधोयम अतस्त्यक्तो बुभुक्षुभि अष्टावक्र संहिता वास्तविक तत्व, तत्व ज्ञान होने पर वाचाल मूक हो जाता है जड़ हो जाता है उद्योगशील व्यक्ति आलसी हो जाता है इसीलिए भोगाभिलाषी व्यक्ति उसके लिए प्रयत्न नहीं करते भगवन नाम रामचंद्र ने भाई लक्ष्मण को कहा था के चिद द्वंद्वती वितर्कवादी न तदप्य विरोध कारणा देहाभिमानाद अभिवर्धते क्रिया विद्या क्रियाविद्यागताह कृति तसिध्यति कुछ कुतर्कवादी केवल कर्म को मोक्ष का साधन कहते हैं पर यह युक्तयुक्त युक्त नहीं है इसी प्रकार ज्ञान और कर्म का समुच्चय भी मोक्ष का साधन नहीं है क्योंकि इसमें विरोध उपस्थित हो जाता है विचार करने पर देखा जाता है कि मैं देह हूँ हमारी स्थूल देह आत्मा नहीं है और उससे भिन्न सूक्ष्म आत्मा है यह बात हम सभी जानते हैं और स्वीकार करते हैं लेकिन जानने और मानने मात्र से देह से देहात्म बुद्धि दूर नहीं होती साधना के बिना इसका नाश नहीं हो सकता क्योंकि साधना के बिना तत्व ज्ञान कब तक मन में रहेगा ख़ास करके जब हम साधना नहीं करते होते तब हम किसी कर्म में लगे रहते हैं और तब हमारी तत्व विस्मृति हो जाती है और देहाभिमान आ जाता है यही नहीं देहात्म बोध पैदा हुए बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता अतः देह में आत्मबुद्धि के भ्रम का आत्यंतिक नाश किए बिना आत्मा का स्वरूप प्रकाशित रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता अतः यह अवश्य मानना पड़ेगा कि साधना की उच्च अवस्थाओं में साधक के लिए कोई कर्म नहीं रहता यह जानकर ही रामचंद्र ने कहा था कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय संभव नहीं है देह देहाभिमान के नाश की आवश्यकता के संबंध में वशिष्ठ देव ने रामचंद्र से कहा था सा पदवी सा महावीचवागुरा सा वनश्रेणी या हम देह इति स्थिति ही योगवासिष्ठ स्थिति प्रकरण मैं देहस्वरूप हूँ ऐसी स्थिति काल कालसूत्र नरक का कारण है महावीची नरक की रज्जु है और अशिपत्र नरक का कारण है आपाद आपादमस्तकमह माता पितृ विनताेका निश्चयो राध्या या सद्विकना इति तनुतीयो मोक्षा निश्चय जायते सता योग उपचम प्रकरण माता पिता के द्वारा निर्मित मस्तक से पैर पर्यंत यह सारा शरीर मैं हूँ इस प्रकार की भ्रांति के कारण बंधन होता है एवं सब वस्तुओं से अतीत केस के अग्रभाग की अपेक्षा भी सूक्ष्म मैं हूँ यह दूसरा निश्चय सज्जनों का होता है वह मोक्ष का निश्चित रूप से कारण होता है इस प्रकार के अज्ञान से उत्पन्न अहंकार के कारण क्रिया बढ़ती है और श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा देहाभिमान का त्याग होने पर तत्व ज्ञान होता है इस प्रकार तत्व ज्ञान और कर्म इन दोनों में कारणगत महान वैषम्य दोष दिखाई देता है तस्मात्जित कार्यम अशेषतः सुधि ही विद्या विरोधान समुच्चयो भवेत आत्मानुसंधान आत्मासंधानपरायण सदा निवित्त सर्वेन्द्रिय वृत्तिगोचर अध्यात्म रामायण रामगीता गीता अतएव विद्या के साथ कर्म का विरोध होने के कारण दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता इसलिए विवेकी व्यक्ति कर्मों का सभी प्रकार से पूरी तरह से त्याग करे एवं समस्त इंद्रियों एवं मन को उनके शब्द स्पर्श रूप गंध इत्यादि विषयों से हटाकर आध्यात्म परायण हो गए